तृतीय मंत्र भाष्य हो गया था धनता उपनिष हो गया था कथम वेदव तृतीय मंत्र चलेगा अच्छा हाँ हाँ विचार असमर्थ से प्रणव अवलंब्य ब्रह्मात्मक चितसम क्रम मुक्तिलशय उपक्रमती ब्रमात्मिक चित्त से समाधान अहम् ब्रह्मास्मि से मन को लगाना उपासना है क्रम मुक्ति फलक दिखाने के लिए आरंभ करते कथम वेधव्यमती उच्य थे ये पूर्व मंत्र में कहा गया तदेत सत्यम तदमृतम तदवेधव्यम सम्य बिदि उसके वेदन करो मन को लगाओ कैसे वेदन करना है धनुर्गृहीतपनिषद महास्त्र शरम ह्युपाशा निशि सन्दय तयम्य तभागवतेन चेतसा आयाम्य तगतेन चेतसा लक्षम तदैवाक्षर सौम्य विद्धि तृतीय मंत्री धनुर्गृहीत धन महास्त्रम ऊपनिषद महास्त्र धनुर्गृहीत उपनिषद शुभम उपनिषदम महान अस्त्र धनुरूप उसको ग्रहण करके शरम ही उपासना निश्चितम संधय त में स्वर्ग का संधान करना है सर्व उसन, उसन, के से उपासा निश्चितम उपासना से निश्चितम सूक्ष्म तनु कृतम निश्चितमता तनु करने सूक्ष्म किया गया शुद्ध हुआ उसका संधान उसमें धन में स्वर्ग को चढ़ाए उपासना से उपासना से संस्कृत तद्भावतन चेतसा आयाम्य खिज करके भावगतन चेतसा लक्ष्यम विद्धि लक्ष्ये तदेव अक्षरम अक्षरी ही लक्ष्य वेदना करो कैसे इसका स्पष्टीकरण आगे मंत्र में प्रणव धनुसरोम ब्रह्म तरलक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव सर वन भव धनु के ग्रहण करके उपनिषद में होने वाले महात्र वो कौन सा धनु है प्रणवो धनु प्रणव है धनु और सर उपास से निश्चित संस्कृत सर का संधान करे सर है आत्मा आत्मा ही जीवात्मा है सर है ब्रह्म तो लक्ष्य मुच्यत और ब्रह्म उसका लक्ष्य है लक्ष्य है ब्रह्म ब्रह्म में उसको वेदन करना है अप्रमत्त्य न वेधव्यम और अप्रमत्य न अप्रमाद रहित होकर उसका वेदन करना है सर्वत तन्मय भवित शर्व जैसे लक्ष्य में विद्ध होकर के तब लक्ष्य के साथ एक हो जाता है इसी प्रकार तन्मय ब्रह्म के साथ एक हो जाए ऐसे चिंतनम में समाधान करते करते हम स्वयं ब्रह्म एकदम एक स्थिर हो जाए ब्रह्म में धनुर् धनुर्श्वासनमसून आसनम यही ईश्वासनम सारों का क्षेपण होता है जिससे बाण का धनुर् धनु उसको ईश्वासन हुआ गृहीतवा तो आधाय लेकर के औपनिषद औपनिषदम मंत्र में औपनिषदम उसका अर्थ उपनिषद शुभ भवम उपनिषद में होने वाले मंत्र प्रसिद्ध है महास्त्रम महच्च तदस्त्र महास्त्र धनु मड़ास्त्र हे तस्ता शरम केशा किंविशा उपासना निशित उपासना के, उपासा के द्वारा सूक्ष्म हुआ निशि सतत अभिध्या उपाससनाध्यान निरतरध्यान सतत निरंतर, ध्यान। निरंतर अभी ध्यान से अभी सेशि कानुत निश्चितम श्रोत अनुकरण धातु से बनता है सूक्ष्म हुआ अर्थात संस्कृतम शुद्ध सूक्ष्म हुआ ध्यान निरंतर चिंतन करने से वही शर सूक्ष्म होता है शुद्ध होता है उप शर कहेंगे आत्मा है संधि संधान कुर्या उसमें लगाए संध्याय से आयाम्य आ में क्या था खींच करके आकृष्य आकर्षण करके सेंद्रियम अंतकर्णम स्वविषयादि विनिवर्त्य लक्ष्यव आवर्जित कृत्वा यही खींचने का अर्थ यहाँ खिंचने क्या है इंद्रिय सेंद्रियम अंतकर्णम इंद्रिय ही सह सेंद्रियम इंद्रियों के साथ अंतकर्णों को स्वविषयादि विनिवर्त्य यही खींचना है इंद्रियों की प्रवृत्ति अंतकर्ण की प्रवृत्ति विषय में होती है तो so, विषय से हटा करके लक्ष्य व कृत्वा कर लक्ष्य में अभिमुख करके आवर्जित टिप्पणी अभिमुख प्रवणम लक्ष्य में ही लगाना विशेष हटा करके यही है सर को खिंच करना धनु को खींचना नहीं हस्त्य नहीं धनुष आयमन में यह संभवती हाथ से धनु का तो खिंचना होता है यहाँ सर धनु है प्रणव उसका खींचना कुछ हाथ से नहीं होगा वह तो ही है बाहर से विषय से हटा करके लक्ष्य में लगाना तद्भावगतेन तद्भावत तस्म ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्य भावना ब्रह्म अक्षर है लक्ष्य उसमें भावना भाव भाव का तो भावना उसका चिंतन तद्गतेन चित्तसा वो तद्गत ऐसे ही भावना युक्त चित्त से लक्ष्यम विद्धि लक्ष्य तदेव अक्षर यथत तो लक्षण साक्षर का ब्रह्म का लक्षण का उसको वेदन करो हे सो मैं ठीक है में प्रणव ब्रह्म अभिध्या उपसंहृतक्राम से प्रणव उपरोक्त यैतन्य प्रतिबिंब स्फुर स आत्मा अनुसंधान प्रणव सरसंधान तसचित प्रतिबिंब से बिंब के अनुसंधान लक्ष्यभेद प्रणव ब्रह्म इत अभिध्याय प्रणव को ही ब्रह्म चिंतन करें प्रणव ब्रह्म दृष्टि करे, करे की उपासना ध्यान करने वाले साधक का पहले क्या करना चाहिए सब इंद्रियों को उपसंहार का विषय से हटाना उपसंहृत करणग्राम से उपसंहृत करणग्राम ये न साधक न स्वसाधक करणग्राम है करण समुदाय करण समुदाय को उपसंहार किया कर्णग्राम कर्णग्राम कर्ण समुदाय तो उपसार करके विषय से हटा करके ऐसे ध्यान जो करता है प्रणव ब्रह्म से चिंतन करता है तो ध्यान है मन ब्रह्म चिंतन होता है ब्रह्म का तो प्रणव में ब्रह्म दृष्टि करके ध्यान है प्रणव उपरक्तम या चैतन्य प्रतिबिंब स्फुरि प्रणव शब्द है शब्द में के ब्रह्म दृष्टि करके ब्रह्मचिंतन करना शब्द जो मंत्रादि है मंत्रादि शब्द है उच्चारण करते हैं तो तदाकार वृत्ति अंतकरण वृत्ति होती है माना मन में तद विषय का उसमें प्रणव शब्द उच्चारण करते समय शब्द के जो शब्द स्वरूप है उसमें अंतकरण वृत्ति के साथ मिलकर करके शब्द होता है तो उसमें ऊपरोक्तम या चैतन्यम उसे चैतन्य सम्बद्ध करके ध्यान होता है चैतन्य प्रतिबिंबम स्फूर्ति वृत्ति भी। में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है वही चैतन्य है स्फुरण चैतन्य प्रतिबिंब स्फूरण होता है वही स आत्मा इत अनुसंधानम वही आत्मा है इसे चिंतन करना यही प्रणव है सरवसंधानम प्रणव धन में सर्व को संधान करना प्रणव धर्मेश्वर को चढ़ाना यही ही प्रणव उपर तो चैतन्य है चिताभा से प्रति चैतन होता है वही आत्मा है प्रतिबिंब से आत्मा का चिंतन करना तित्त चित प्रतिबिंबस्य बिंब भींब के अनुसंधान लक्ष्य का वेदन क्या है जो चित प्रतिबिंब दिखता है वो बिंब बिंब ही है दर्पण मुख प्रतिबिंब दिखिता है वो मुख ही दिखता है दर्पण के माध्यम से तो चिस्फुरण चिदाभास होता है वो चेतना ही है बिंब के साथ ऐक्य एक अनुसंधान ही लक्ष्य वही एक तो अहमस्म वही ब्रह्म प्रणवचैतन्यों ब्रह्म तो अस्मी मेहू यही हे लक्ष्यभेदन यदुक धनुरादि तुच्यते हैं प्रणवोधनुर्गृही उपनिषदमास्त्र शरम धनुसरादि का तृतीय मंत्र में उसका ही स्पष्टीकरण में चतुर्थ मंत्रे यदुँ धनुरादिधनुसरादि उपासनादी का तदुच्य प्रणव धनु प्रणव ओंकार धनु यथा यथिश्वासन लक्ष्ये सर सरस्य प्रवेश तथा आत्मशरी अक्षर लक्ष्य प्रवेशंकारश्वासन लक्ष्य धनु लक्ष्य सरस्य कारण लक्ष्य में सर प्रवेश का कारण धनु धन में सर को चढ़ा करके लक्ष्य में प्रवेश कराते हैं उसी प्रकार आत्म शरीरस्य अक्षरे लक्ष्य प्रवेश कारणम ओंकार आत्मरूप सर आत्म सर, सर सरस्य शरीर ने आत्मरूप जो सर सर ही आत्मा आत्मा जीवात्मा सोपाधिक आत्मा है अक्षर ब्रह्म में लक्ष्य में प्रवेश कारणम ओंकार ओंकार के द्वारा लक्ष्य ब्रह्म में एक करना है इसलिए प्रणव हो गया ओहकार ये धनु हो गया ओहकार प्रणव प्रणवन ही अभ्यस्यम न संस्क्रीय मन तदा आलम्बन अप्रतिबंधेन अक्षर अवतिषते यथा धनुषास्त्र ईश्वर लक्ष्य प्रणवन ही अभ्यस्यम न प्रणव का अभ्यास करने पर बार बार इसे अभ्यास करने से चिंतन करने से प्रणव में ब्रह्म दृष्टि करके ध्यान करने से संस्क्रीयमाण आत्मा संस्कृत होता है तदालंबन तद्लम्बन है तद आलंबनम ये प्रणवम यस्य ये प्रणव यस्य ये स यस्य सब प्रणव आलंबन यस्य प्रणव को आश्रय करके आलंबन हो गया आत्मा तदालंबन आत्मा आत्मा ही प्रणव के द्वारा अभ्यास करने से शुद्ध होता है आत्मा अप्रतिबंधे न तो अक्षर अवतिष्ठते प्रतिबंध रहित होकर अक्षर ब्रह्म में स्थिर हो जाता है आत्मा एक हो जाता है यथा धनुष आस्ते जिसे जैसे ईश्वान लक्ष्य में रहता है धनु के द्वारा इसी प्रकार यहाँ प्रणव के द्वारा ही आत्मा अक्षर ब्रह्म में स्थिर हो जाता है प्रणव के द्वारा इसलिए प्रणव धनु के समान हुआ अतः प्रणवो धनु वस्तु धनु हि नहीं धनुरी धनु, धनु तो धनु सदृश प्रणव धनु का धनु सदृश सर ही आत्मा आत्मा को सर कहा आत्मा तो शुद्ध आत्मा तो ब्रह्म एक ही है, इसलिए आत्मा से सब उपाधिलक्षण है ना उपाधि ना लक्ष्यते उपाधिलक्षण उपा लक्ष्यते का तो टिप्पणी परस्मा व्यावृतव वाष्यते उपाधिस्वरूप आत्मा स्वपाधिक आत्मा भिन्न जैसे लगता है एक होने पर भी उपाधि के द्वारा जपा कुमर रूप उपाधि के द्वारा स्फटिका में लाल रूप दिखता है इसी प्रकार यहाँ अंतकरण उपाधि के कारण पर ब्रह्म से भिन्न लगता है जीवात्मा उपाधि लक्षण जो आत्मा है वो आत्मा पर एवं जले सूर्याधिपति प्रविष्टो देहे सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षतया स सर एव स्वात्मन तो अक्षरे ब्रह्मणि ब्रह्मणी अथ ब्रह्म तलक्ष जिस प्रकार जल में सूर्य प्रविष्ट कहा जाता है जल में सूर्य का प्रतिम्ब दिखता है कहते जल में सूर्या प्रविष्ट हुआ जल में सूर्य चंद्र जैसे प्रविष्ट है प्रतिम्बित तो हो जाना इसी प्रकार यह देह प्रविष्ट वही आत्मा ही पर यह देह प्रविष्ट परमात्मा ही देह में प्रविष्ट प्रविष्ट के आंतकर्ण में प्र... भी तो हो जाता है सर्वव्यापक होने पर भी दिखता नहीं आकाश के समान सर्वव्यापक कौन सी में जल है तो शुद्ध आकाश दिखता नहीं प्रतिम्ब आकाश दिखता है इसी प्रकार सर्वव्यापक चैतन चेतन सर्वत्र है जड़ चेतन सर्वतो दिखता नहीं अंतकर्ण में चीदाभाषा वो दिखता है उसको हम चेतन कहते हैं जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है और बाकी जो आकाश है जल में घड़ा में पास में सामने देह में देह के पास वो नहीं है इसी प्रकार ये प्रविष्ट कहा गया वो वहाँ प्रतिम्बित तो हो जाना ही प्रवेश है देह सर्वबौध प्रत्यय साक्षित यहाँ अब प्रविष्ट है आत्मा तो वहाँ शुद्ध भी है वह आत्मा क्या करता है सर्वे सर्वेशा बौद्ध प्रत्यनाम साक्षी बुद्धे में बौद्धा प्रत्यय बुद्धि के जितने प्रत्यय वृत्ति है बुद्धि के जितने, जितने सुख दुख ज्ञान इच्छा आदि वृत्ति है उन सब का साक्षी रूप से रहता है चेतना। शुद्ध चेतना सर्वत्र है वही प्रविष्ट होकर के साक्षी रूप से है सरव वही सर के समान हो गया आत्मा जो सोपाधि का आत्मा स्वात्मनि एवं अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणि अपने स्वरूप अक्षर में स्वात्मनि अक्षर ब्रह्मणी अर्पित ओ उस स्वरूप उसमें अर्पिता है उसमें आश्रित है अतो ब्रह्म तो लक्ष्य उसे ब्रह्म उसका लक्ष्य का ब्रह्म में कहे ब्रह्म कहे एक हो जाना लक्ष्य इव मन समाधि सुभी आत्मभावना लक्ष्य मानवाद लक्ष्य में जैसे सर लेकर, लेकर के उसमें मारते लक्ष्य को छोड़ते सर को मन समाधि सुभी आत्माभाव लक्ष्य मत मन समाधि सुधा तुम इच्छु भी समाधान करना चाहते हैं समाधित सुबिर संत्य होने के बाद सन में होता है अभ्यास लो अत्र अभ्यास मालूम है धा धा तु धा से शन तो, से, से धित बनी गया तो कहां तो से, तो आ, गया? से तो आ गया तो कहां से से तो कहा से आ गया आकार के लोग आ गया तोक में नहीं है करना है याकरण सन्ती बाबूत्री सूत्र है ईश होता है सनी मी मा घू सूत्र बोलो किसका आता है सनी ईश होता है घुस के अ सकार को त तो हो जाएगा संप्रति और द्वित होने के बाद सं अभ्यास कहाँ गया अत्रोपोभ्यास्य हाँ, समाधि सम आंग प्रको समाधि सुविधि आत्मा लक्ष्य मन आत्मरूप से लक्षित तो होता है लक्ष्य ब्रह्म तथे सति अप्रमत्तेन नैधव्यम प्रमाद नहीं प्रमाद क्या है बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जित नमाद बाह्य आत्मा से भिन्न को बाह्य शब्द से कहा विषय उपलब्धि तृष्णा रूप प्रमाद विषय की उपलब्धि में जो तृष्णा उपलब्धि भो कर्ण और तृष्णा और चाहिए और चाहिए ये तृष्णा ही प्रमाद है उद्देश्य परब्रह्म को प्राप्त करना है और उधर तृष्णा है बाहर तो कहाँ जाएगा मंदिर में प्रवेश करना है और बाहर बाजार देखने की इच्छा है उधर तृष्णा है तो उधर खींच कर उधर भटकता है जाएंगे मंदिर में तो जाएंगे थोड़ा देख लो बाजार में कोई यहाँ से गया वीरभद्र शिवरात्रि के समय में वो तो मंदिर नहीं गया बाजार में घूम घूम करके एक दो नूम करके आया <laughs> वस्तु तो उसी ले गया था शिवरात्रि <laughs> में वहा मेला लगती है गया पूछा गया मंदिर में बहुत भीड़ है तो इतने दूर से गया था घूम घूम कर मेला आया ना तो सब देखते देख कर आया इसी प्रकार बाहर भी क्षेत्र न हो तो उसी में घूमता घूमता फिर समय हो जाए तो आपस आ जाओ मरने का समय तो मर जाएगा आया है मनुष्य जो प्राप्त किया है परमात्मा प्राप्त करना बाहर घूमते घूमते शाम में हो जाने पर फिर वापस आना पड़ता मंदिर कहाँ जाएगा वीडियो हो गया या इस प्रकार समय तृष्णा में घूमते घूमते जब बूढ़ा हो गया उधर से नोटिस आज चालू हो गया समय भागना पड़ेगा फिर ये, अंदर मंदिर जाना कहाँ होगा यही प्रमाद है जो कर्तव्य पहले उसको करना चाहिए वो तो बाद में करेंगे पहले थोड़ा देख लो चार तरफ घूम लो ऐसा नहीं विषय उपलब्धि तृष्णा है प्रमाद प्रमाद वर्जित है न तब तो प्रमाद वर्जित होगा तो सर्व तो विरक्त तो तो है ना सबसे तो विरक्त होना पड़ेगा तभी परमात्मा की प्राप्ति जिते इंद्रिय न तब इंद्रिय को जीतना पड़ता है इंद्रिय के विषय में जो भागता रहता है तो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है थोड़ा सा इंद्रिय के पीछे मन के पीछे मन में जैसे जब तभी तो उसे करना किस के अध्ययन नहीं रहेंगे स्वतंत्र है परतंत्र हो जाएंगे यदि आचार्य के अधीन रहे आचार्य की बात माने कहीं नियम पालन करें तो परतंत्र और स्वतंत्र कब मन में जब जैसे आया ऐसे करना है ये स्वतंत्र है ये जो स्वातंत्र है वास्तव स्वातंत्र तो उसको नहीं कहते वो तो मन के अधीन हुआ तो स्वयं स्वतंत्र है तो मन को भी अधीन रखो मन के अधिन मन के अधीन नहीं हो इंद्रिय के अधीन नहीं हो इंद्रिया मन को अपने अध्ययन में रखना ये स्वतंत्र है अपने इच्छा से इंद्रिया मानों की प्रवृत्ति कराना नहीं कि ना कि इंद्रिया मान के भी स्वयं भागे इसको परतंत्र समझते है दूसरे को मानना परतंत्र तो यही परतंत्र मुख्य परतंत्र वही है जो इंद्रिय के परतंत्र मन के परतंत्र वो स्वतंत्र नहीं है इंद्रिय मन को यदि जीत लिया तो वास्तव स्वतंत्र है स्वातंत्र को प्राप्त करेगा ब्रह्म ज्ञान हो गया तो स्वतंत्र ही आत्मा एकाग्र चित एकाग्रम चित्तमय तो वेधव्यम ब्रह्म लक्ष्यम तब इतने वेदना करने के लिए इतने चाहिए सर्वत वीरत हो इंद्र के पीछे इंद्रिय को जीते मनो इंद्रिय संपन्न होकर के चित्ते एकाग्र करके ब्रह्म को लक्ष्य कर वेदन करना है तत तद्वेदनार्धम सर्व तन्मय भवे उपासना करते करते वेदने के बाद सर्व उसमें लक्ष्य में घुस कर रहा यहाँ इस प्रकार उपासना करने के बाद वेदन करने के बाद छोड़ देने का नहीं सर्व तन्मयो भवे सर्व जैसे लक्ष्मी जाकर घुस कर हो गया तन्मयो भवे तो हम अस्म ब्रह्मचिंतन करते करते अंतिम समय तक वही करे और कुछ नहीं उपासना में अंतिम तक मरने तक चलता रहेगा ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार हो गया तो तत्व कार्य न विद्यते आगे कुछ कर्तव्य नहीं यहाँ उपासना में निरंतर आगे उपासना के करते करते करते वेदन के पीर्तन्मय भवित यहाँ सरस लक्ष्य लक्ष्यत्मक फल बवती लक्ष्यत्म लक्ष्य के साथ एक हो जाता है ये फल है वेदना करने के बाद तथा देहाद आत्मतरस्करणात्म फलमादय देहादे आत्म प्रत्यय प्रत्य होता है अहम मनुष्य अहम पशा ये देहादि देह इंद्रिया आदि में अहम शोचाम सुखी दुखी देहादि में, देहा में उपाधि में आत्म प्रत्यय अध्याय से भ्रांति है अनादिकाल से ही उसका तिरस्करण उसको छोड़ करके देहा नाहम मनुष्य नाहम ब्राह्मण नाहम चक्षुर इंद्रिया नाहम प्राण इंद्रिय मन बुद्धि कुछ नहीं ये सबके साक्षी चिद्रूप ऐसे चिंतना करना अक्षर एक आत्म तो, अक्षर ब्रह्म के साथ एक देहादि में अहम बुद्धि रहे अक्षर के साथ एक नहीं इसका तिरस्कार करके शुद्ध लक्ष्यार्थ को ले तो अक्षर के साथ एकात्म तो यही फलों को आपादन करे निरंतर उपाधि तिरस्कार करके देहादि में अहम बुद्धि देहतुल सूक्ष्म कारण पांच कोष से अतिरिक्त शुद्ध चैतन्य में हूं यही निश्चय आपादन करते रहे लक्ष्य भेद हो गया उत्तर ग्रंथ से पौनृत्यम परिहति आगे फिर वही उसी को ही कहते हैं ब्रह्म के लिए पर ब्रह्म के लिए, ब्रह्म के लिए बार बार क्यों कहते पुनवृति होती तो पुनृति पर्याय करते अक्षर से व दुर्लक्ष पुनः पुनर्वचनम सुलक्षणार्थम दुर्लक्ष है बिल्कुल दुख से उसका लक्ष्य तो होता है निरंतर प्रयास करने से ऊपर ऊपर से नहीं होता है बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके प्राप्त करने के लग जाए एक लघुकंधि को भी पूरा करने के लिए ऊपर ऊपर घूमने घूमने फिरने वाले कितने दिन लघुकंधि पूरा करने वाले हैं बारह वर्ष होने पर फिर आई उन्होंने शुरू करके छः महीना पढ़कर भाग गया फिर एक साल के बाद आया कहाँ से शुरू करेंगे ना बोलो फिर नत्वा सरस्वती देवी फिर घूम गया फिर आया फिर गया फिर घूमा ऐसे करते करते पूरा नहीं होता है कभी एक बार फिर आकर के बीच में शुरू किया बीच में करके पूरा कर लिया पूरा करने का फिर सुर से लगाना पड़ता है क्यों क्योंकि पहले छोड़ भी तो भूल गया था फिर आगे पढ़ा तो कुछ लाभ होना है फिर दोबारा पढ़ना है फिर शुरू करेगा फिर शुरू करके पूर्वा होने के पहले भाग जाएगा ऐसे करने पर लघु कौंधि पूरा करना सारा जीवन भी पूरा नहीं कर पाते हैं ऐसे देखा है बहुत कोई लगे लघु कौंधे पीछे छोटे कार्य के लिए सिद्धि के लिए भी जो कोई लगता है पूरा करना है तो पूरा करना लग जाता है तो कर लेता है एक साल के पहले भी पूरा कर लेता है लगातार लगे तो पूरा करना है अच्छा समय अधिक लगे कोई नहीं किंतु कम से कम तैयार हो जाए लगातार तो लगने से होता है इसी प्रकार दुर्लक्ष है दुर्लक्ष है तो उसको लगने निरंतर लगे तो प्राप्त होगा पुनः पुनर्वचन उपदेश इसलिए बार बार वही कहते हैं सारे उपनिषद गीता सारे जितने अध्यात्म शास्त्र अरे उपदेश तो वही उपदेश करना है किंतु उपदेश करने पर भी ग्रहण नहीं होता है तो क्या करना है? एक बार सुनकर बढ़ जाओ नहीं फिर सुनते सुनते सुनते कभी अपन अंतकण में कभी सत्तोगुण अधिक हो श्रद्धा हो कुछ ग्रहण हो जाता है हमेशा ग्रहण नहीं होता है कभी कभी ग्रहण होता है कोई बात ये किसी किसी समय में अपने शुद्धता है बहुत जन्मे के पुण्य के कारण कभी किसी समय में थोड़ा ग्रहण हो जाता है रजोगुण अधिक है तो छोटी चीज़ सुनने पर क्रोध हो जाएगा रजोगुण जब का नहीं है सत्य तो अधिक है कोई कुछ कह दिया तो क्रोध होता है कोई नहीं वही वचन उसी वचन से कभी क्रोध बहुत हो जाएगा कभी नहीं होता है इसलिए वचन तो समान है बाहर कोई कहता है समान है किन्दु तो अपने अंतकरण स्थिति के अनुसार ही कभी कुछ हो जाता है सत्व गुण अत्यंत शास्त्र चिंतन अथवा ध्यान परमात्मा इष्ट चिंतन कोई करता है कोई कुछ कह को दिया तो उसको सुनते नहीं छोड़ो छोड़ो क्या हो गया क्योंकि अपना लक्ष्य अलग है कुछ लक्ष्य परमात्मा चिंतन करते तो उसके लिए क्या छोड़ो कुछ कह दिया क्या होगा और जब मन में ही इधर उधर भटक रहा है विक्षेप है को मन उसको कहीं स्थान नहीं मिलता है तो फिर कोई कुछ कह दिया तो खुश स्थान मिल गया उसका झगड़ा करने के लिए रजगुण अधिक है ना रजगुणी भागता फिरता है मन इधर उधर जाता है यहाँ जाता है वहाँ मन भागता है कहीं तो कहीं उसको शांति नहीं मिलती रजगुण में बैठे बैठे बैठे भी नहीं पाएगा भागना पड़ेगा अगर कभी बैठ तो मन इधर उधर भाग भटकता है उसमें कोई सुन लिया अभी उसका मन उसमें लग गया अच्छा हुआ अभी उसके साथ फिर फिर झगड़ा करने के तैयार है चलते फिरते तो ये होता है अपने रजोगुण उनसे क्रोध बढ़ता है इसलिए बार बार श्रवण करते समय कभी सत्तोगुणात गुण तो शुद्ध है श्रद्धा अधिक है तभी ग्रहण होता है दुर्लक्ष पुनः पुन्हा पुनर्वचनम सुलक्षण उसका लक्षण सुलक्षण करने के लिए लक्षण ठीक हो कभी ज्ञान होगा यस्मि देव पृथ्वी चातरिषम मनः मन साण सर्वे तमे तमेवेक जानता हन्याचो विमुच थाथातशीष सेव पृथिवी चतरचम ओ तम पृथिवी अंतरिच देवक से भूर भूर्भु सत्तीन लोकलाम नाम ले लिया सौका उपलक्षण है नीचे सात आ जाए ऊपर व्याकी सब कुछ ओतम आ जिसमें आश्रित है माना सह प्राणी च सर्वे सर्वे प्राणी च मन सारे प्राणी के साथ इंद्र के साथ मन भी जिसमें आश्रित है सारा ब्रह्मांड का आश्रय अधिष्ठान है, है एक ही तत्व अक्षर ब्रह्म तम एवं एकम जान था आत्मा सारा द्यू पृथ्वी अंतरिक्ष साहु जिसमें आश्रित है वही आत्मा है स्पष्ट अद्यत ब्रह्म जिसमें इस भूर भुवा स्व सारे ब्रह्मांड जिसमें आश्रित हे तम एव आत्मान उसी आत्मा को जानो वो कितने आत्मा है तम एव एकम सारे दीव पृथ्वी भूर भो सह प्राण इंदिरादि का सब का आश्रय एक ही आत्मा है अनेक आत्मा नहीं है और से भिन्न ब्रह्म नहीं जो आश्रय अक्षर वही आत्मा है स्पष्ट है जिसमें सारे ब्रह्म आश्रित वही एक आत्मा है उसको ही तम एवं जानता आत्माना उसको ही जानो उसको ही और कुछ नहीं तम एवं एक उसी को ही एक आत्मा को जानो और कुछ जानने का है ही नहीं अन्यवास अन्य वाग व्यापार सब छोड़ो सबको छोड़ कर उसको ही जानो अन्य जितने हैं सब अपरा विद्या का विषय हैं मिथ्या है अविद्या है, है। तो सब छोड़ के एक ही आत्मा को जानो यह इसका क्या प्रयोजन है इसको जानना अन्य तरह घूमने से बड़ा अच्छा लगता है अमृत से से सेतु अमृत तो मुख्य पार, पार, पार करने के लिए अविद्या संसार से पार होने के लिए सेतु के समान है सेतु से जैसे पार करते इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करो और बाकी सब छोड़ कर लगना पड़ता है श्रुति कहती है सब छोड़ कर एक आत्मा को जानो यशिन अक्षर पुरुषे अक्षर में सौ आश्रित ब्रह्म में पुषे दौथिवी चरीक्षत ओत समर्तित समर्पितम के मन भी सह प्राणी प्राणी का कर्णे अने सौ कर्ण से अने सौ कर्णईंद्रिय के साथ प्राण मन सब जिसमें आश्रित पृथ्वी स्वर्ग अंतरक्षस म एवं सर्वाश्रयम हुई अभिप्राय देव पृथ्वी अंतरिक्ष ले लिया भूर भू सब जब कहते हैं चौदह वन को तीन में अंतर्भूत कर लेते भू कह दिया तो नीचे सात लोग आगे और स्वर्ग ले ले तो आगे और कितने आएंगे और पांच आएंगे बीच में है अंतरिक्ष भू भूव स्व भूव भुव भू के आगे कितने लोग हैं छे भू के आगे छ भू के छे, छे में से अब स्वर्ग ले, ले लिया तो भूर वो तीन चलेगा और चार भूर भू सौ स्व ले लिया सौ के आगे कितने चार, चार। सौ के आगे चार महजन तप सत्य भूर भे महजन तपसत्य तो स्व स्वर्ग के आगे और कितने रहा स्वर्ग को मिलाएंगे तो पाँच अब पृथ्वी के छ और बीच में क्या रहा अंतरिक्षम ये सब को भू कह दिया तो पाताल भी में आ गए तो कितना आ जाएंगे पांच।, पांच आ जाएंगे और अंतरिक्ष ये सब चौदह का आश्रय है पृथ्वी अंतरिक्ष कह दिया और प्राण मन आदि कहते ये शरीर आदि क्या पंचकोष का आश्रय एक ही, ही। जो मन प्राण आदि का आश्रय वही भूरभ सौ का आश्रय सर्वाश्रय सबकाश्रय सर्वाश वो जो सर्वाशय है वो एकम एकम अद्वितीयम द्वितीय नहीं एक ही सबका आश्रय है और वो ही आत्मा है जानत जानित है शिष्या, आत्मान प्रत्येक स्वरूप युष्माकम प्रत्येक स्वरूप प्रत्येक स्वरूप आपका ही तुम लोग यमाकम और ये स्मारकम तो बाकी जो बाहर बैठे उनका आत्मा नहीं क्या इसलिए कहा सर्व प्राणी नाम च नहीं तो हे शिक्षा करे श्रुति कहती यशमा का मंत्र जो सुनने वाले तो है जो नहीं सुनते उनकी आत्मा कोई दूसरे स्थान में सर्व नाम च आश्रय आत्मा एक ही जो सबका आश्रय है वही आत्मा है और सबका आत्मा वही एक ही एक ही बिंब रूप आत्मा जिसका प्रतिबिंब चीधा भाषा सबके अंतकरण में अलग अलग है बिंब रूप एक आत्मा का प्रतिबिंब बने के देह भेद से अंतःकरण भेद से भिन्न भिन्न प्रतिब दिखता है आत्मा भिन्न भिन्न लगता है बात तो एक ही आत्मा है उसको जान करके ज्ञावाच अन्यवाच विमुंच तमे वेकम जान था फिर अन्यवास विमुंच जान करके अन्य वाणी को छोड़ो अपर विद्या रूपा अभिमुच सब बाकी जितने अपर विद्या पर विद्या से अन्य अपर विद्या है उसको छोड़ो परित्यज प्रकाशम चर्व कर्मसाधन ये अपर विद्या रूप को छोड़ने का क्या अर्थ है अन्य वाच का पर विद्या ब्रह्म विद्या है उससे अतिरिक्त अपर विद्या है उसको छोड़ने का अर्थ अपर विद्या में क्या क्या आता है वेद सब है ऋग्वेदित वेद सब आ गया मुख्यतः वेद तो उसके द्वारा प्रकाश्यम च सर्व कर्म ससाधन परित्यजत उसके द्वारा प्रकाशित वेद के द्वारा जो कह गये वेद के द्वारा जो बोधित है कर्म उपासना सब हे तत्प्रकाश्यम च सर्वम कर्म ससाधन कर्म साधन के साथ सब को छोड़ो अपने विद्या का विषय सबको छोड़ने के लिए वेद वैदिक कर्म साधन भी छोड़ने के लिए कहा गया अलौकिक कर्म साधन उसको ग्रहण करना है लव के तो कुछ गिनती ही नहीं है इसलिए सब छोड़ करके उसको ही जानो जितने घूमना फिरना हो गया अभी छोड़ करके उसको ही जानो दृढ़ निश्चय करो और कुछ नहीं करना उसको ही जानना है ऐसे जब कोई निश्चय करता है ना इस बार लवि पूरी करेंगे तो पूरा करता है और यदि निश्चय नहीं कर दो महीना छः महीने के भाग जाता है फिर आएगा फिर भागेगा फिर, फिर, फिर आएगा चलता रहेगा फिर बाद में कहेंगे आंगुर खाटे हैं कहेंगे नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे बोले नहीं नहीं रक्षित डुकिंग करने सुना कर भागेंगे जो नहीं पढ़ पाते ना उनको ये श्लोक याद है पूरा श्लोक तो नहीं इतने याद है क्या याद है नहीं नहीं रक्षित डुकी करने नहीं पढ़ पाए तो स्वीकार है ना अंगुरू खाने के लिए छलांग लगाया बहुत छलांग नहीं मिलाते खा ये तो खटे सो भाई अंगुरू भागे खट्टे इसी प्रकार व्याकरण नहीं पढ़े पाने पर ऐसे कहते जो पढ़ते हैं लगातार करे तो होता है इसलिए कोई भी कार्य करना है तो प्राप्त करना ही है मंथन अग्नि मंथन करते हैं मंथन लगातार करे तो अग्नि प्रकट हो जाती है और थोड़ा छोड़ दिया तो फिर शुरू करो फिर शुरू नहीं ऐसे साल भर करते रहे तो अग्नि प्रकट नहीं होती रोज थोड़े थोड़े करें कुआ के होते ना मिट्टी खोते पानी के लिए रोज एक थाने में खुदाई करो दूसरे थाने दूसरे दिन तीसरे थाने दस दस घंटे सात सात घंटा परेशान कर खुदाई करो छोड़ दो फिर दूसरे थाने में खुदाई करो सारा जीवन में भी भी पानी निकलेगा और एक थाने खुदाई करो तो निकल जाएगा जितने इसी प्रकार है लगातार करना पड़ता है छोड़ दिया तो गया इसे सब कुछ छोड़ करके कर्म साधन सब छोड़ करके उसमें लगा क्यों है यह तो अमृत सब टीका में देखो स साधन सर्वकर्म पित्यज आत्म ज्ञातवर हेतु साधन के साथ साधने ही सह इति सहाधन सर्व कर्म परित्यज्य क्या सूत्र लगा ससाधन में समेती तुल्य योगे साधन सह ससाधन ससाधन किम सर्व कर्म परित्यज्य छोड़कर के पूरा आत्मय ज्ञातव्य आत्मा एवं ज्ञातव्य और दूसरे नहीं उसको ही जानना है इत हेतु महासाधन सब कुछ छोड़कर के उसको ही जानना है अमृत से ऐसे सेतु अमृत से अमृतत्व का ये सेतु ये तत्त क्या है ज्ञानम जो पराविद्या है आत्मतत्वज्ञानम अमृतस्व का अथ अमृतत्व भाव प्रधान निर्देश मोक्ष का हेतु अमृत ब्रह्म है अमृत का हेतु ना अमृतत्व मोक्ष का हेतु अमृतत्व मोक्ष भी ब्रह्म से अभिनवन से अमृत से हेतु कह देते हैं मोक्ष से प्राप्ते मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सेतु है सेतु रिव सेतु सेतु के समान ये सेतु बंध से पार करके जाते हैं इसी प्रकार ये सेतु के समान संसार महोदय उत्तरण हेतुत्व था सेतु के समान सादृश्य कैसे हुआ से सेतु ये समुद्र पार करने के लिए कहीं नदी पार करने के लिए यहाँ संसार महोदधि संसार रूप महोदधि समुद्र है उसके उत्तरण का हेतु होने से सेतु के समान तथा चुत्यंतरम श्वेताश्वेतरूपण से, से कहा गया तमेव तमे, तमे विदिवती मृत्युमेती नान्यपंथा विद्यतनाय तम आत्मा विदिव मृत्युम अत्येती अति एति अत्येति मृत्यु मृत्यु को पार कर लेता है संसार को पार कर लेता है ही उसको पार कर लेता है अन्य पंथा न दूसरा मार्ग है ही नहीं इसमें आगे के पंक्ति है धनुषा आयुधन तलक्षति तलक्षण आत्मा एक तो साक्षात्कार धनु आयुध के द्वारा लक्षित तो होता है इसलिए तो तलक्षण आत्मा जो कहा दिया है ये टिप्पणी देखो दो नंबर में अत्र धनुष इत्यादि रियम पंक्ति लेखक प्रमादम गमाई थी ये टीका में ये पंक्ति का कोई संबंध नहीं है कहाँ भाष्य में सा नहीं है तलक्षण तो आत्मे धनुष आयुध ने लक्ष्य दी थी तलक्षण आत्मयक तो साक्षात् तो दिया है वो नहीं है इसे कहाँ से पंक्ति कहीं लेखक पहले से तालपत्र में लिखते थे ग्रंथ देकर के कृत्य लिखते तो लिखते लेते कहीं प्रमाद से दूसरे कहीं से आ गया पंक्ति कहाँ जोड़ दिया लेखक प्रमाद को थे, गास्तव इसमें असम्बद्ध है किंच हराइव रतनाभु संहता याराढ़ सवंत चरते ओमितेवम ओमितव ध्यात्मा स्वस्तिव पाराय तमसपरस्ता अरा इव रथनाभु याड्यसंगता रथनाभु अरा इव रथ के नाभ में अरे जैसे समर्पित है इसी प्रकार यत्र यड़्य नाड़ी सब उसमें समर्पित है हृदय में ये, ये सो अंतर्स चरते यस अंतरते बहुधा जायमान अंतह रहता है बहुधा बहुत प्रकार शरीर के अंदर है बुद्धि में बहुत प्रकार दर्शन श्रवण आदि करता हुआ बहुत प्रकार मूर्ति विशिष्ट हो कर के बहुधा जायमानम इतिव ध्याय था आत्मान ओम इस प्रकार आत्मा का ध्यान करो प्रणव माध्यम से स्वस्ती व पाराय तमस स्वस्ति कल्याण हो तुम्हारे पाराय परपार के लिए तमस प्रस्ताद तो ज्ञान बहुत अधिक से पार होने के लिए किंच अराव रथनाभ यथा सर्ता समर्पितारा रथ के नाभि अरे समर्पित है नाभि नाभिध्य में बीच में हे अर चार तरफ क्या रहता है नेमी एवं संहता सौ नाड़ी जिसमें संहता सम प्रविष्ट यड़्य यस्म हृदय हृदय में नाडी सर्वतव्यापिन्य तस् हृद वही हृदय से ही नाड़ी शुभ निकलती है पूरा व्यापी तस्मिन हृदय बुद्धि प्रत्यय साक्षीभूत सकृत आत्मा वही हृदय में आत्मा है जत नाड्य सन्त चलत है वही आत्मा उसमें है हृदय में हृदय से नाड़ी निकलती हृदय के अंदर बुद्धि बुद्धि के जो प्रत्यय है वृत्ति है जितने वृत्ति सबका साक्षीभूत है आत्मा अंतकर्ण के धर्म को सब प्रकाश करने वाला अंतकर्ण को भी साक्षीभूत आत्मा स प्रकृति आत्मा हुई प्रकृति आत्मा जो आत्मा सारे भूर भू स्व सारे ब्रह्मांड का आश्रय सर्व आश्रय आत्मा वही आत्मा है सऐसा सप से पूर्वक्त आत्मा का कथन है जो सब स्वश्रय ब्रह्म से अभिना आत्मा वही हृदय के अंदर है सर्व प्रत्य साक्षीभूत उसको अन्वेषण करने के लिए बाहर दौड़ने का नहीं है आपका अपना स्वरूप है जो बुद्धि को जानने वाला आप ही बुद्धि को जानने वाले हो वो अपना स्वरूप में कौन हूँ बुद्धि को जानने वाले आप ही है से प्रकृति अंतर मध्य चरते चरति बरतते चरगति गति बख्षा नहीं गति प्राप्त प्राप्त है वहीं अंदर स्थित है और पश्यन शणवन मनवान विजानन बहुध अनेकथा क्रोध हर्षादि प्रत्येर जायमानव जायमान देखता हुआ सुनता हुआ मन करता है जान निश्चय करता है अनेक प्रकार कवि क्रोध कवि हर्ष कवि राग देश यही तो कर रहा है अनेक प्रत्ये जायमानव प्रत्यय अंतगण की वृत्ति की उत्पत्ति होती है वृत्ति की उत्पत्ति होने से वृत्ति प्रतिबिंबित होकर के उत्पत्ति को प्राप्त करता जैसे जायमान व जायमान जो जा, जन्म तुम नित्य आत्मास्वरूप है किंतु वृत्ति की उत्पत्ति होने से वृत्ति प्रति फलित चैतन्य की उत्पत्ति घाट आकाश नित्य है किंतु घट की उत्पत्ति होने से उसको कहेंगे घट अवचिन आकाश का नाम घट आकाश घट बनने के पहले घटाकाश था आकाश था किन्तु घट आकाश सदृश नहीं कहते थे घट बनने के बाद घटाकाश की उत्पत्ति होती वस्तु तो उत्पत्ति नहीं आकाश तो है नाम घटाकाश कहते घटाकाश शब्द प्रयुक्त जाता है आकाश तो नित्य है आकाश नित्य मानते तार लोगों। इसी प्रकार आत्मा तो है नित्य बुद्धि में जो वृत्ति प्रत्यय है जितने प्रत्य के साक्षी रूप से प्रत्येक के तो है प्रत्येक में चित्त प्रतिबिंबित हो करके उत्पत्ति जैसे जाए यो जायमान अंतकर्ण उपाधि अनुविधाईत्वात्म तो अंतकर्ण की उत्पत्ति से उसके उत्पत्ति क्यों कहते हैं कि अंतकर्ण रूप जो उपाधि उपाधि अनुविधत्ते अनुविधाई उपाधि को अनुकरण करने वाले उपाधि के धर्म उसमें दिखता है उपाधि बुद्धि में चलन हो तो चिदाभास में चलन आत्मा में चलन स्थिर हो गया तो आत्मा स्थिर अध्याय तीव लेलायती कहती है जिस प्रकार जल रूप उपाधि को अनुविधान करने वाले जल में प्रतिम्बित चंद्र आकाश आदि चंद्र आकाश आदि जल रूप उपाधि को अनुविधान अनुकरण करने वाले है इसे जल चलता है तो आकाश जल आकाश में हिलता है जल हिलता है तो चंद्र हिलता है इसी प्रकार अंतकरण वृत्ति की उत्पत्ति आदि से आत्मा की उत्पत्ति आदि जाहे जैसे लगता है लोग कहते वदंत लौकिका क्या कहते हृष्ट जात क्रुधो जाति हृष्ट हो गया क्रध हो गया आत्मा में क्रोध हर्षादि का संबंध है ही नहीं अंतकर्ण में हर्ष क्रोधादि वृत्ति है तो अंतकर्ण प्रतिंबित तो होकर के आत्मा में आरोप होता है उपाधि का धर्म जल के कंपन आरोपित तो होता है चंद्र में इसी प्रकार आत्मा में हर्ष क्रोधादि हृष्टोजात क्रोधजात हर्षादि प्रत्यय से जन्म हुआ जैसे लगता है तम आत्मा ओम ध्यात आत्मा ओम्त ओंकार आलंबन सत ओंकार आलम ये ओंकार आलम सत ओंकार से ध्यान करो यथोक्त ध्यात चिंतित कल्पना पूर्व मंत्र में कहा गया पूरा दो मंत्र में कल्पना करके कल्पना ध्या चिंतित ध्यान चिंतन करना ध्यान ध्यय चिंताए धातु से ध्यान बनता है चिंतन करना है ध्यान पहले बाहर बहुत विक्षेप होता है तो वृत्ति निवृत्त तो करने के लिए कहा गया किन्तु बिल्कुल खाली करके रह जाना है नहीं कोई कोई मानते शून्य होकर रह गया तो उसको ध्यान मान लेते हाँ वृत्ति निवृत्ति तो करनी है किन्तु लक्ष्य का चिंतन करना होता है ध्यान चिंतन ध्यान करना अगर ब्रह्म चिंतन वेदांत चिंतन करते तो ब्रह्म अहम अस्मि ब्रह्म इसका चिंतन वृत्ति चलती रही वृत्ति वृत्ति कर रहा हूँ ऐसे ध्याता ध्यान ध्येय ये भान नहीं हो करके निरंतर चले ध्यात ध्यान परित्यज क्रमा ध्येय क गोचरम निवात दीप व चित्तम वो समाधि कहते उक्तम तो वक्तव्य हम चिक्षे भी आचार्य न जानता ये कहा गया फिर कहना है आचार्य शिष्य को उपदेश करना है शिष्या से ब्रह्म विद्या विविध सुथ निवृत्त कर्माणु मोक्ष पथे प्रवृत्ता जी ब्रह्म विद्या विविध विद्या प्राप्त करना चाहते ज्ञान प्राप्त करना चाहते ज्ञान प्राप्त करना चाहने वाले क्या करना चाहिए निवृत्त कर्माण निवृत्ता नि कर्माणी शां खाली लेकर कर्म का कर दिया बाकी सब कर्म करते रहे अग्निहोत्रादि कर्म का कर दिया निवृत्त कर्माण हो गया किंतु बाकी कर्म करते रहे तो, तो संन्यास हुआ निवृत्त कर्मा से लौकिक कर्म तो पहले ही छोड़ दिया गृहस्था में जो कर्म करते हैं ब्रह्मचार्य अवस्था में जो कर्म करते हैं अन्य कर्म छोड़ करके शास्त्रीय कर्म पहले करते हैं अंत में शास्त्रीय कर्म को ही छोड़ दिया जो स्वर्ग आदि प्राप्ति का साधन स्वकर्म साधन स्व छोड़ दिया स्वर्ग आदि नहीं इस्लोक में प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल इसी लोक में कुछ कर्म करके अधिक प्राप्त हो जाएगा प्रारब्ध कर्म में जितने है उसे अधिक मिल जाएगा कुछ प्रयत्न करके ये निश्चय करना है इसी लोक में जितने भी प्रयत्न करे सिर तोड़े पत्थर में पत्थर का कुछ नहीं सिरता सिर में तलाब होगा <coughs> कुछ भी करे प्रारब्ध में जितने इतने मिलेगा उसे ज्यादा कम नहीं होने वाला ये यदि दृढ़ निश्चय हो जाए ना ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि इसी जन्म में जितने मिलने वाला है पुण्य पाप कर्म लेकर कर का इतने ही भोग कर कर जाना है इतने ही अधिक कम नहीं होगा उसे कभी नहीं अधिक होगा ये हो जाए तो संतोष हो जाएगा इसी जन्म के बाद अन्य जन्म के लिए प्रयत्न करने वाले की अवश्य ज्यादा इसी जन्म सुखों के लिए प्रयत्न अधिक करते कुछ है, है कुछ गृहस्थ लोग है कुछ लोग सम विचार है साधुएं भी कुछ है पर जनम के लिए भी कुछ सत्कर्म करे सोचते हैं ज़्यादातर सोचते हैं यहाँ भी सुख मिले यहाँ भी सम्मान मिले यहाँ भी प्रतिष्ठा हो जाए यहाँ भी धन इकट्ठे हो जाए कितने कितने करके रुपया बहुत इकट्ठे हो जाए बड़े आश्रम बना दे बहुत कुछ कर ले साधुओं की बीमारी पकड़ती है थोड़ा सा साधन कुछ क्या नहीं किया थोड़े कुछ करके कता कर, रुपया इकट्ठे करो अरे भागवत की तरफ दौड़ते उधर जैसे जड़ बह जाता है समुद्र की नदी तो साधु बहुत ही वृंदा भागवत कथा में यहाँ क्यों वहाँ भी धन का स्रोत आ जाता है लक्ष्मी का स्रोत प्रभा आता है भागवत कथा में तो कथा के माध्यम से चल जाते हैं ये होता है ये नहीं इसी लोक में जितने मिलने वाला इतने मिलेगा ये यदि निश्चित तो हो जाए तो और कुछ प्रयत्न क्या करना है इसी लोग सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना है तो और क्या करना तो फिर पारमार्थी मार्ग में परलोक के लिए भी सोचो सतकर्म निषिद्ध कर्म छोड़ो सतकर्म करो इसमें लगे इसी लोक में इधर उधर प्राप्ति के लिए दौड़ता है देखने के लिए घूमने के लिए प्राप्त करने के लिए कुछ देखना घूमना भी बहुत कम है, है उसकी अपेक्षा अन्य इच्छा ज़्यादा है देखने के लिए तीर्थाटन कोई करते ठीक है किंतु उतने मात्र से कोई देखने के लिए नहीं तीर्थाटन की अपेक्षा अन्य अन्य अटन तीर्थाटन करने का तो अच्छा है तीर्थ के नाम पर अन्य अटन की चाहे है नाम ही तीर्थाटन किन्द अन्य कुछ देखने का ये सब छोड़ना है बस शिष्याच ब्रह्म विद्या विविध सोने के कारण निवृत्त कर्माण परलोक कर्म के लिए भी नहीं निवृत्त कर्म तो है सर्गादि प्राप्ति के साधन को भी छोड़ देते हैं मुख्य चाहिए जिज्ञासा है तो अन्य कुछ नहीं और इस्लोक प्रवृत्ति को छोड़ना है मोक्षपथे प्रवृत्ता निरंतर मोक्षपथें प्रवृत्ते त्रह्माप्ति आशास्ती आचार्य आश् आशीर्वचन इच्छा करते हैं आंगसासुच्छाया इच्छा करते आचार्य निर्घ्न ब्रह्माप्ति हो स्वस्ती वह पारा कथमस प्रथम स्वस्तिनम स्वस्थ निर्विघ्न विघ्नाभाव वह यकम पारा परकुलाय परकु प्राप्ति के लिए परतिर प्राप्ति के लिए परस्तात अकस्मात् अविद्यातमस अविद्या रूप महोदय अविद्या अंधकार से परपार करने के लिए अविद्या रहित को मनाया अविद्या के परपार क्या अविद्या रहित तो ब्रह्मात्म ब्रह्मात्मस्वरूप उसको प्राप्त करना है ज्ञान प्रवन से उसकी प्राप्ति है उसको प्राप्त करे ठीक है मैं कर्मसंगी जनसंगत्या कर्म श्रद्धा विषय श्रद्धा च वाक्या ज्ञान से अवगतंताया अंत प्रतिबंधको विघ्न समान भूत आशंसन ये केवल आशीर्वाद कर्ण से शिविर महात कर्ण से सब होता नहीं ये आशीर्वाद ने क्या क्या है आचार्य आसनसन उनका उनकी इच्छा है आशीर् आंग शास्त्र इच्छाया आशीष वचनम आशीर्वचनम आशीर्वाद आशीष कथन है आशीष इच्छा का कथन तुमको तो प्राप्त हो जाए तो क्या प्रतिबंधक है प्रतिबंधक विघ्न वो नहीं हो यही प्रतिबंधक समझा आ देते हैं यही प्रतिबंधक है उसको निवृत्ति करने के लिए क्या है कारण प्रतिबंधक क्या है कर्म संगी कर्मसंगी जनसंगतिया कर्म श्रद्धा विशेष श्रद्धा च एक कर्म संगी कर्म में जिनका संग है हो गया कर्मसंगी कर्म संगी नहीं विषय संगी ले ले है कर्म के साथ जिनका संग है कोई कर्म कर रहे हैं कोई कुछ तंत्र मंत्र कर रहे है कोई चमत्कार प्राप्त करने के लिए कोई अनुष्ठान करते कुछ सिद्धि के लिए ये सब विषय संगी कर्म संगी हो गई ऐसे जन के संगति से ऐसे लोग के संगति होने से इच्छा होती हम भी से करें कि ने कुछ अनुष्ठान करके उसको कुछ, कुछ मिल गया तो कहते हम भी अनुष्ठान करेंगे हमको मिल जाए किसी ने कुछ किया उपासना करेगे कि उसके पास कुछ सामर्थ कोई कहे कहते हैं बहुत उन्होंने उपासना की इसलिए उनके पास चमत्कार है बहुत भक्त उनका हो जाते हैं जो उपासना करते हैं अंत कोण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए है किंतु थोड़ा यदि वासना है तो उपासना का फल इधर मिल जाता है इस प्रकार कैसे होता है लोक विख्याति भक्त लोग बहुत हो जाएंगे कहीं कहीं कहते उन्होंने कैसे क्यों उनको मिला उन्होंने इसे उपासना की थी उनके पास अभी बहुत संपत्ति, बहुत तो बहुत बड़े प्रसिद्धि ज़्यादा नहीं होने पर भी विद्या नहीं होने पर भी ज़्यादा साधुता नहीं होने पर भी क्यों क्यों उन्होंने उपासना बहुत की थी अतः तो उपासना का फल क्या हुआ धन संपत्ति, प्रसिद्धि ऐसे कुछ कुछ लोग में हो जाता है ये प्राप्त होता है उपासना करने पर इसे सिद्धि मिल जाती है कुछ चमत्कार वो सिद्धि जो प्राप्त करते हैं जिनके बारे सुना हुआ उनके पास जाने पर वो कहेंगे ये सो नहीं थोड़ा ये अभ्यास करो उधर लगाएंगे ये उपासना करो ये काम करो ये उपासना कहीं लगाने से फिर जो इच्छा वहाँ विषय में है मोक्ष इच्छा को छोड़ करके फिर वो भी उसमें अनुशासन करने में लग जाते हैं यही वाख्य अर्थ ज्ञान के प्रतिबंधक है कोई महात्मा जाकर कहीं समाधान क्या वह सिद्धि हो गई अब उसके पास सब लोग आने लगे और मन की बात बता दे कुछ कुछ कर दिया लोग कर दिया तो चमत्कार हो गया ब्रह्म ज्ञान हो गया ना हाँ ऐसे करने से क्या होता है जैसे कर्म संगी जनसंगत्या कर्म विषय में आसक्त जितने हैं उनके साथ संगति के कारण ऐसी इच्छा होती है एक हो गया होने से क्या होगा कर्म श्रद्धा विशेष श्रद्धा संगत कर्म की कर्म में श्रद्धा कर्म करने के लिए कर्म में अग्निहोत्र कर्म त वैदिक उससे अतिरिक्त कुछ तंत्र मंत्र साधन है अनुशान ये अनुषान करने से चमत्कार मिल जाएगा चमत्कार प्राप्त तो हो जाएगा सब तो कुछ मिल जाएगा कोई मने अपने मन इच्छा से कुछ चाहते हो नहीं मिलता है क्या अनुसार करो मिल जाएगा अनुष्ठान में लगे प्रार्ध्य तो में है तो अनुशान नहीं करने पर मिलेगा यदि कोई पद आपको मिलना है आपके प्रार्थ्य में है अनुष्ठान नहीं करने पर मिलेगा क्या अनुष्ठान करेंगे तो उन्हें प्रार्थ नहीं हो तो मिल जाएगा हाँ आगे जन्म के लिए होगा अभी अनुष्ठान करो इस जन्म नहीं अगले जन्म में होगा यदि किसको कुछ मिल गया धन संपत्ति हो ख्याति हो कुछ मिल गया ये नहीं समझना उसके उपासना के कारण मिल गया वो पुण्य लेकर के आया था उसी पुण्य का फल उसको मिल गया अभी यदि उसने उपासना की उपासना का दृष्ट फल यदि अंतकरण में कुछ शुद्धि चित्त शुद्धि यही फल है अदृश्य फल जो है उसका फल आगे मिलेगा उपासना करके धन संपत्ति ख्याति जो मिल जाती है उपासना का फल्ट नहीं है जो धन संपत्ति ख्याति किसको मिल गई पूर्व पुण्य के कारण अभी जो कर रहा है उसका आगे फल मिलेगा इसलिए वाक्यर्थ ज्ञान का प्रतिबंध का वाक्यात ज्ञान कैसे अवगत अवगत्यंत साक्षात्कार होने तक ज्ञान की पाठ देखो कहीं गलत हो तो संबंध संशोधन करो वाक्या अवगत्यंत प्रतिबंधक अवगमनाय कहीं पाठे अवगमनाय आगे नहीं वाक्या अवगत्यंत अवगत्यंत ये प्रतिबंधक है श्रद्धा कर्म सदा विषय श्रद्धा विषय में यही विघ्न है समानभूत आशंसन इच्छा है न तो वाक्यार्थ अवगतव निष्पनायाम फल प्राप्ति विघ्न शंका अस्तिति अभिप्रेता वाक्यार्थ ज्ञान हो जाने के बाद वाक्यार्थ वाक्यावगतव निष्पन्न हो गया तो फल प्राप्ति में विघ्न की शंका है फल होगी वाक्यार्थ ज्ञान होने पर हाँ, आलस्य हो तो फल नहीं मिलेगा अंत में फल छूट जाएगा समय हो गया फल प्राप्त विघ्न शंका नास्ती अभिप्रेता पर आगे परस्ताद सस्ती मत उपदेशा दुर्धम उपदेश के बाद विघ्न नहीं हो अर्थात विघ्न निर्विघ्न ज्ञान प्राप्त हो जाए ज्ञान होने के बाद फल प्राप्ति के लिए आचार्य उपदेश आशीर्वाद है नहीं उपदेश के बाद ये ज्ञान के लिए निर्विघ्न हो कोई विघ्न नहीं हो जो निरंतर श्रवण मनन निर्धितासन करके फल प्राप्त करना ज्ञान प्राप्त करना उसमें विघ्न नहीं हो ज्ञान होने के बाद विघ्न की संभावना ही नहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए जो विघ्न है वो विघ्न नहीं हो करके आचार्य आशीर्वाद देते हैं अविदार ही ब्रह्मात्म स्वरूप गमनायो ये यदि अविदार ब्रह्मात्म स्वरूप गनायो ये अभिप्राय नहीं कि ज्ञान होने के बाद इसके लिए नहीं अभिद्यातम से इसलिए ज्ञान हो जाए निर्विघ्न ज्ञान हो जाए तो आगे फल प्राप्त तो हो जाएगा अवश्य भाभी ओम भद्रं कर्णे भी